महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व त्रिष्ट्यधिकतमोध्याय उच्छ एवं शिलवृत्ति से सिद्ध हुए पुरुष की दिव्य गति सूर्यवाच नई सदेव निरसको न सुर नग उवृत्ति व्रते सिद्धो मुदरे गतः सूर्य देव ने कहा ये न तो वायु के सखा अग्निदेव थे न कोई असुर थे और नाग ही थे ये उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह के व्रत का पालन करने से सिद्ध को प्राप्त हुए एक मुनि थे जो दिव्य धाम में आ पहुंचे हैं फलाहार फलाहारणासन तथा अभक्षो वायुभक्ष ब्राह्मण देवता फल मूल का आहार करते सूखे पत्ते चबाते अथवा पानी या हवा पीकर रह जाते थे और सदा एकाग्र चित्त होकर ध्यान मग्न रहते थे विप्रेड़ भवस भवस्याने संहिता स्वर्गद्वारद्योगो ये इन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने संहिता के मंत्रों द्वारा भगवान शंकर का स्तमन किया था इन्होंने स्वर्गलोक पाने की साधना की थी इसलिए स्वर्ग में गए हैं असंग तीरणाकांक्षे नित्य मुच्छ शीलासन सर्वभूत स्थ सभी प्रम नागराज ये ब्राह्मण असंग्रह कर लौकिक कामनाओं का त्याग कर चुके थे और सदा उच्च एवं शील वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न को ही खाते थे ये निरंतर समस्त प्राणियों के संलग्न रहते थे उच्च कटे हुए खेत से वहाँ गिरे हुए अन्न के दाने बीन कर लाना अथवा बाजार उठ जाने पर वहाँ बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को मिल लाना उच्छ कहलाता है इसी तरह धान गेहूँ जौ आदि की बाल बिन कर लाना शिल कहा गया है न देवा न गंधर्व न सुरा न चपन्नगा प्रभुवंती भूतानाम प्राप्तान उत्तम गति ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है उसे न देवता न गंधर्व न असुर और न ना नाग ही पा सकते हैं एक तेविध त्र मे दिज संद्ध मानुष गतः सूर्य सिद्धगति गूर्य तो ब्रह्मण पृथ्वी परिवर्तित विप्रवर सूर्य मंडल में मुझे यह ऐसा ही आश्चर्य दिखाई दिया था कि उच्च वृत्ति से सिद्ध हुआ वह मनुष्य इच्छानुसार सिद्धगति को प्राप्त हुआ ब्राह्मण अब वह सूर्य के साथ रहकर समुची पृथ्वी की परिक्रमा करता है यथ श्री महाभारत शांति पर्वि मोक्ष धर्म परवड़ी उच्चवृत्तीय उपाख्याधिक शपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में उच्च विषय का उपाख्यान विषय तीन अध्याय पूरा हुआ